शिवानंद स्मृति संग्रह गुरुदेव की स्मृति कथा नोट बिहारी चट्टोपाध्याय कई बार मठ में उनके दर्शन का मुझे मौका मिला था जब कभी गया तभी उनकी प्रशांत मूर्ति तथा मुखमंडल से प्रफुल्ल देखा और मुझे उनकी सहज सरल स्नेहपूर्ण बातों का आशीर्वाद तथा आश्वासन भी की वाणी मिली हर समय ही वे अपने को में कर और में रखकर श्री ठाकुर की ओर अग्रसर होने का निर्देश देते थे इस उपलक्ष में एक बार उन्हें विशेष रूप से देखने की बात याद आती है थोड़े दिनों के लिए मैं कलकत्ते गया था मठ में जाकर उनका दर्शन करने की इच्छा थी किंतु मौका नहीं मिला एक दिन नाना जी उत्तरपाड़ा जा रहे थे उनसे मठ में जाने की इच्छा प्रकट करने पर वे मुझे ले जाने में राजी हो गए किंतु शर्त यह थी कि वे मुझे मठ के पास उतार देंगे और मैं एक घंटे के भीतर ग्रैंड ट्रंक रोड पर लौट आकर उनकी प्रतीक्षा करूंगा उसी शर्त पर राज़ी होकर मैं उनके साथ चला उस समय छह बज गए थे संध्या होने में विलम्ब नहीं था ग्रैंड ट्रंक रोड पर उतरकर मैं दौड़ता हुआ मठ पहुंचा ऊपर जाकर महापुरुष महाराज के सेवक शंकर महाराज को मैंने सब बातें बताईं उस समय महापुरुष महाराज ठाकुर मंदिर के सामने वाली छत पर कुर्सी पर ध्यान मग्न बैठे थे थोड़ी आनाकहानी करते हुए शंकर महाराज ने कहा बहुत धीरे धीरे जाकर महापुरुष महाराज के पास बैठ जाओ यदि वे तुम्हें देख लें तो अच्छा नहीं तो केवल प्रणाम करके चले आना इस समय उनके ध्यान में बाधा ना पड़ जाए इस पर ख्याल रखना बहुत सावधानी से छत पर जाकर मेरे प्रणाम मैंने प्रणाम किया तथा उनके चरणों के नीचे बैठ गया और उनके मुखमंडल की ओर देखता रहा संभवतः वे मुझे देख लें उस समय वे आंख बंद किए ध्यान में डूबे हुए थे संभवतः श्री ठाकुर से भक्तों तथा संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे थे मैं बैठे बैठे उनकी दिव्य मूर्ति देख रहा था बहुत समय बीत गया किंतु तब भी वे ध्यान मग्न ही थे और विलंब करना संभव नहीं समय पर लौट न सकूं तो घर में धमकी खानी पड़ेगी उसके ऊपर मैं किसके किस, किस भेंट करने गया था इतना विलम्ब होने का कारण क्या है आदि आदि सारी बातें प्रकट करनी होगी अतः और प्रतीक्षा न करके पुनः उनके श्री चरणों के पास प्रणाम करते हुए ग्रैंड ट्रंक रोड पर लौट आया आते ही नाना जी की गाड़ी आ गई यद्यपि उस बार महापुरुष महाराज से बातचीत नहीं हो सकी किंतु उनकी वह ध्यानमग्न दिव्य मूर्ति देखकर मेरे नेत्र सार्थक हो गए थे और भविष्य में उनकी वह ध्यान मूर्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र अवलंबन रहेगा संभवतः उसी का इशारा करते हुए उन्होंने उस दिन मुझे इशारा उन्होंने उस दिन मुझे दिया था और एक बार की बात याद आती है 1932 सौ अप्रैल मास शीतकाल में टाइफाइड ज्वर भोंगते रहने से शरीर बहुत दुर्बल हो गया था तथा ज्वर छूट जाने पर भी यकृत का दोष था इस कारण उस बार मैं अंतिम परीक्षा नहीं दे सका एक दिन प्रातःकाल मठ में गया और महापुरुष महाराज को प्रणाम करके बैठ गया मुझे देखकर उन्होंने कहा तुम्हारे रोग की बात चिट्ठी से जानी गई थी अब कैसे हो सारी बातें मैंने उन्हें बता दी उन्होंने कहा टाइफाइड के बाद प्राय ऐसा होता है तुम उबाले हुए खाद्य ही खाना और चम्मच भर जैतून का तेल पीकर देखो उससे यकृत के रोग में लाभ होता है उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी पूजनी विजय महाराज को बुलाकर उन्होंने कह दिया सुरेश डॉक्टर से कह दो कि इसे अच्छी तरह देख कर दे मुझसे कहा तुम आज मठ में ही प्रसाद पालो और लौटते समय बहुबाजार ने सुरेश डॉक्टर से मिलकर उनकी औषध ले जाना वे जैसी व्यवस्था का आदेश दे उसी के अनुसार काम करना प्रसाद पाने के पहले मंदिर के बरामदे में बैठकर मैं सोचने लगा यही वे महापुरुष है जिन्हें कुछ दिनों पहले ठाकुर मंदिर के सामने वाली छत पर ध्यानस्थ अवस्था में संसार के माया बंधन से परे भावराज्य के असीम विस्तार के भीतर स्वयं को खोए हुए देखा था इन्हीं के ऊपर रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट का गुरभार और दायित्व है हजारों भक्तों के कल्याण के लिए उन्हें दिन रात कैसी कैसी चिंताएं करनी पड़ती हैं न जाने कितने मनुष्यों के आवेदन निवेदन इनके पास रोज आ पहुंचते हैं और उन विषयों में चिंता भी करनी पड़ती है स पर भी मेरे जैसे एक तुक्ष लड़के का शरीर अस्वस्थ हुआ उसके लिए भी उन्हें इतनी चिंता हो रही है डॉक्टर और औषध की व्यवस्था तक स्वयं आदेश देकर कर दी इनके स्नेह प्रेम पाने की योग्यता मुझमें नहीं है इनके लिए तो मैंने कुछ भी त्याग या सेवा नहीं की है ऐसा अहेतुक प्रेम क्या ये मनुष्य है या देवता आश्चर्यचकित होने में अब भी कुछ बाकी था दोपहर को मठ में साधुओं और भक्तों के साथ प्रसाद पाने के लिए बैठा हूँ दूसरों की पत्तल पर मसालेदार तरकारियाँ परोसी गई किंतु मेरी पत्तल पर कुछ भी नहीं देने के लिए आने वाले मैं आने वाले पर मैं मना ही करता था क्योंकि वैसी चीज़ें उस समय मेरे लिए निषिध थीं मैं सोच रहा था कि इन चीज़ों को मैं नहीं खाता ये लोग यह कैसे जान गए थोड़ी देर में ही दिखाई पड़ा कि एक कटोरे में मसाले रहित रसेदार तरकारी मेरी पत्तल के पास एक व्यक्ति ने रखकर कहा महापुरुष महाराज ने यह तुम्हें देने के लिए कहा है कुछ क्षण तक मैं निर्वाह ही बैठा रहा हृदय में आनंद का प्लावन होने लगा सिर नीचा किए आंसू बहते हुए मैंने भोजन समाप्त किया उस समय समझ में आया कि किनके आदेश से मेरी पत्तल पर मसालेदार चीज़ें नहीं परोसी गई थी प्रसाद पाने के थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा महापुरुष महाराज तुम्हें ऊपर बुला रहे हैं मैं तुरंत ऊपर पहुंचा वे अपनी खाट पर बैठे थे प्रणाम कर उनके चरणों के पास बैठते ही उन्होंने भोजन हुआ है या नहीं पूछा मैंने उत्तर दिया पहले सोचा था कि उनसे मैं अपने मन की कृतज्ञता और श्रद्धा की बात कहूँगा किंतु उनके सामने बैठ कुछ भी न कर सका केवल डबडबाती आँखों से उन्हें देखने लगा केवल इतना ही याद आता है वे अवश्य ही मेरे अंतर की बात जान गए थे कुछ समय तक वे कुछ न बोले हम दोनों चुपचाप बैठे रहे उसके अनंतर उन्होंने कहा बेटा ठाकुर बहुत ही दयालु हैं उन्हें स्वजन समझकर खूब प्रार्थना करना वे तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे उनकी कृपा से तुम्हारे सब प्रकार के कल्याण होंगे मैं बूढ़ा हो चला अपने काम के लिए जब तक वे रहेंगे तब तक रहूँगा कब हूँ और कब नहीं सभी उनकी इच्छा पर निर्भर है उस समय कौन जानता था कि उनके चरणों के पास बैठकर उनकी अमृत में वाणी सुनने का मौका इस जीवन में फिर नहीं मिलेगा अनेक बातें उन्हें बताने की थीं किंतु नहीं बताई जा सकी उनकी कुछ भी सेवा मैं नहीं कर सका मेरे पश्चाताप का अंत नहीं है उस दिन उन्हें प्रणाम कर आंसू बहाते हुए मैं चला आया और उनके आदेश के अनुसार डॉक्टर से मिलकर औसत लेकर लौट आया कहना न होगा उनके आशीर्वाद स्वरूप उस अवसर से ही मेरा उपकार हुआ था इसके बाद केवल एक बार मैं उनका दर्शन पा सका था किंतु वह केवल दर्शन मात्र था उस समय उनसे उनमें बात करने की शक्ति नहीं थी शरीर बहुत ही विकल था अगस्त १९३३ सौ ईस्वी में पटना से कटक जाने के रास्ते मठ में उनके कमरे में गया उनके शरीर की अस्वस्थता देखते ही मेरी आँखों में आंसू आ गए उन्हें प्रणाम किया कैसे हैं यह पूछने पर उन्होंने इशारे से श्री ठाकुर के चित्र की ओर दिखाया और थोड़ा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया उन्हें प्रणाम कर मैंने रोते हुए उनसे विदा ली नरदेह में उनसे मेरी फिर भेंट नहीं हुई प्रत्यक्ष भेंट न होने पर भी स्वप्न में उन्होंने तीन बार मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया अपने हाथों में उनकी सेवा नहीं कर सका यह पश्चाताप बराबर ही मेरे मन को दुख देता था उस अभाव की पूर्ति उन्होंने स्वप्न में की है मेरे नगण्य और अयोग्य होने पर भी उन्होंने स्वप्न के भीतर से उस कमी की पूर्ति स्नेहाशीर्वाद से कर दी है महापुरुष महाराज का कितना अंश मैं देख सका था या समझ सका हूँ केवल उनका अहेतुक स्नेह प्रेम और करुणा ने पाता रहा उसी के हृदय मन परिपूर्ण है वे मेरे इहलोक और परलोक के चिर सहायक और पद प्रदर्शक हैं